वेदांत सार अध्याय पाँच मनन तथा नितिध्यासन ध्यान मननम तु श्रुत से वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनुचिन्तनम् वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा सुनी हुई अद्वैय वस्तु का निरंतर अनुचिंतन करने को मनन कहते हैं विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम् अद्वैय ब्रह्म वस्तु के विजातीय विपरीत देह मन आदि की वृत्तियों से रहित उस ब्रह्म के सजातीय समान वृत्तियों के प्रवाह को निदिध्यासन कहते हैं समाधि का स्वरूप और भेद समाधि द्विविधा सविकल्पको निर्विकल्पक च समाधि के दो प्रकार हैं सविकल्प तथा निर्विकल्प को नाम ज्ञातृ ज्ञान आदि विकल्प लय अपेक्षाया अद्वितीय वस्तूनी तद आकार आकारिताया चित्तवृत्ते अवस्थान सविकल्प समाधि वह है जिसमें ज्ञाता ज्ञान आदि त्रिपुटी विकल्पों के लय हुए बिना ही चित्तवृत्ति अद्वै ब्रह्म वस्तु में तदाकार आकारित होकर अवस्थान करती है इसे संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं तथा मृण्मय गज आदि भाने अपि मृदु भानवत द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। जैसे मिट्टी के हाथी आदि नाम रूप का बोध रहने के बावजूद उसके उपादान मिट्टी का बोध होता रहता है वैसे ही इस अवस्था में नानात्व बोध के रहते हुए भी अद्वैय ब्रह्म वस्तु का बोध होता रहता है तदम दृषिस्वूप गगनोपम परम सकित विभात तो अजमेकम्क्षर अलेपक यद अहम सतत विमुक्त इति कहा भी गया है जो स्वरूप दृष्ट परम सर्वोपरि सदा प्रकाश चिर ज्योतिर्मय अजन्मा एक अक्षर निर्लिप्त सर्वव्यापी अद्वितीय नित्यमुक्त वस्तु है वही मैं हूँ निर्विकल्पक तो ग्यात्री ज्ञान आदि विकल्प लय अपेक्षाया अद्वितीय वस्तूँ तद आकार आकारिता चित्तवृत्ते अतितराम भावेन अवस्थान निर्विकल्प समाधि वह अवस्था है जिसमें ज्ञाता ज्ञान आदि के विकल्प खेद का लय नाश होकर चित्तवृत्ति अद्वैत ब्रह्म वस्तु में तदाकार आकारित होकर अत्यंत एकत्व भाव से स्थित रहती है तदातु जलाकार आकारित लवण अनवभासेन जलम अवभासवत अद्वितीय वस्तु आकार आकारित चितवृत्ति अनवभासेन वस्तु मात्रम अवभासते तब जिस प्रकार जलाकार में बना नमक अदृश्य होकर केवल जल मात्र ही भाषित होता है उसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म वस्तु में तदाकार आकारित चित्त वृत्ति लुप्त होकर केवल अद्वैत ब्रह्म वस्तु ही प्रकाशित होता रहता है समाधि और निद्रा ततः चाह चा अभेद संकार न नवती उभयत वृत्ति अभाने समाने अपि तत्सद भाव असद्भाव मात्रेन ननो भेद उपपत्ते अतः इस निर्विकल्प समाधि के सुसुप्ति गहरी निद्रा के साथ अभिन्नता की शंका नहीं है क्योंकि यद्यपि इन दोनों में समान रूप से चित्तवृत्ति का बोझ नहीं होता तथापि निर्विकल्प में उसका अस्तित्व और सुसुप्ति में उसका अभाव इतना ही इन दोनों के बीच भेद है निर्विकल्प समाधि के अंतरंग साधन अस्य अंगानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा सविकल्प समाधि ये इस निर्विकल्प समाधि के अंग है तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अपरिग्रहायम इनमें अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी न करना ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ग्रहण न करना ये यम कहलाते हैं शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानि नियमा शौच देह मन की स्वच्छता संतोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वर की उपासना ये नियम कहलाते हैं कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षण पद्म स्वास्तिक आदिनी आसना ने हाथ पांव आदि अंगों को विशिष्ट प्रकार से रखना जैसे पद्म स्वास्तिक आदि आसन कहलाते हैं रेचक पूरक कुंभक लक्षणा प्राण निग्रह उपाया प्राणायामा रेचक पूरक कुंभक के रूप में प्राण वायु के निग्रह वश में लाने के उपायों को प्राणायाम कहते हैं इंद्रियाणाम स्वस्व विषयभ्य प्रत्याहरण प्रत्याहार इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वापस खींचने को प्रत्याहार कहते हैं अद्वितीय वस्तु ने अंत इंद्रिय धारणा अंत इंद्रिय अर्थात मन को अद्वै ब्रह्म वस्तु में लगाना धारणा है त्वितीय वस्तु ने विचिद्य विच्छिद्य अंत इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम् मन के वृत्तियों का विच्छिन्न भाव से रुक रुक कर अद्वै ब्रह्म में वस्तु में प्रवाहित होना ध्यान कहलाता है समाधि तो उक्त सविकल्प एव पूर्वोक्त सविकल्प अवस्था को ही यहाँ समाधि कहते हैं समाधि पहले ही सविकल्प के रूप में वर्णित हो चुकी है